विवेकानंद साहित्य भारत में ईसाई धर्म जहाँ तक महिला धर्म प्रचारिकाओं की बात है वे कुछ घरों में जाती हैं चार शिलिंग मासिक पाती हैं उन्हें थोड़ी बाइबिल पढ़ाती हैं और स्वेटर बुनना सिखाती हैं भारत की बालिकाएं कभी धन परिवर्तन न करेंगी यह घर का निरश्वरवाद और संशयवाद है जो धर्म प्रचारक को दूसरे देश जाने को ढकेलता है जब मैं इस देश में आया तो इतने उदार पुरुषों और महिलाओं से मिलकर चकित रह गया किंतु धर्म महासभा के बाद एक महान प्रेस ब्रिटेरियन ईसाइयों के एक प्रधान पंथ के पत्र ने मुझे एक उबलते हुए लेख से लाभान्वित किया संपादक ने उसे उत्साह कहा धर्म प्रचारक लोग न तो अपनी राष्ट्रीयता छोड़ते हैं और न छोड़ ही सकते हैं वे इतने उदार होते ही नहीं इसलिए वे धर्म परिवर्तन के कार्य में कुछ भी नहीं कर पाते यद्यपि आपस में वे अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं भारत को ईशा की सहायता की आवश्यकता है पर ईशा विरोधियों की नहीं ये मनुष्य ईशा जैसे नहीं है वे ईशा के समान कार्य ही नहीं करते वे विवाहित होते हैं आकर आराम से बस जाते हैं और अच्छी जीविका चलाते हैं ईशा और उनके शिष्य जैसा कि बहुत से हिंदू संत कहते हैं भारत में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं किन्तु ये लोग उस शुद्ध चरित्र के नहीं है हिंदू लोग ईसाइयों के ईसा का प्रसन्नता से स्वागत करेंगे क्योंकि उनका जीवन पवित्र और सुंदर था किंतु वे मूर्खों धम्भियों या आत्मवंचक लोगों की संकीर्ण बातों को न तो ग्रहण कर सकते हैं और न ग्रहण करेंगे मनुष्य भिन्न होते हैं यदि वे ऐसे न होते तो विश्व मनोवृत्ति का पतन हो जाता यदि विभिन्न धर्म न होते तो कोई धर्म जीवित न रहता ईसाई को अपने धर्म की आवश्यकता है हिंदू को अपने धर्म की सभी धर्म एक दूसरे से वर्षों संघर्ष कर चुके हैं जो धर्म किसी ग्रंथ के आधार पर संस्थापित हुए हैं वे अभी भी टिके हुए हैं ईसाई यहूदियों का धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर सके क्यों वे पार पारसियों को ईसाई नहीं बना सके क्यों वे मुसलमानों को धर्मांतरित नहीं कर सके चीन और जापान पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल डाला जा सका है प्रथम मिशनरी धर्म बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तनों की संख्या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित जनों की संख्या से दूनी है और उन्होंने तलवार का प्रयोग नहीं किया मुसलमानों ने सबसे अधिक हिंसा का प्रयोग किया तीनों महान मिशनरी धर्मों में उनकी संख्या सबसे कम है मुसलमानों का समय बीत चुका है हर दिन तुम ईसाई राष्ट्रों द्वारा रक्तपात से भूमि पर अधिकार करने की बात पढ़ते हो धर्म प्रचारक इसके विरुद्ध क्या उपदेश देते हैं सर्वाधिक रक्त पिपासु राष्ट्र उस कथित धर्म पर जो ईसा का धर्म नहीं है क्यों गर्व करें यहूदी और अरब ईसाई धर्म के पिता थे और ईसाइयों द्वारा उन्हें कैसा पीड़ित किया गया है भारत में ईसाइयों को कसौटी पर कसा गया है और वे खोटे सिद्ध हुए हैं मेरा आशा निर्दय होने का नहीं है पर मैं ईसाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं जो धर्म प्रचारक नरक के अग्नि में गर्त का भय दिखाकर उपदेश देते हैं उन्हें आतंक से देखा जाता है मुसलमानों की लहरों पर लहरें तलवार झुमाते हुए भारत में गिरी और आज वे कहाँ हैं